जिस किसी लौकिक व्यक्ति को जब धन मिलता है किसी भी प्रकार से तो उसको बड़ा उत्साह की उत्साह की प्राप्ति होती है जब धन मिल जाता है व्यक्ति को उत्साह उत्पन्न होता है जवानी आती है जब बल मिलता है तो भी इसी प्रकार का उत्साह मिलता है उत्साह आशा इसी प्रकार कोई मित्र मिलता है साथी मिलता है जीवन साथी मिलता है पति पत्नी तो भी उत्साह होता है विद्या प्राप्त कर लेता है डिग्रियां प्राप्त करता है व्यक्ति एम ए बी तो भी व्यक्ति को ऐसा लगता है मैं कुछ बड़ा हो गया हूं आनंद उत्साह स्फूर्ति उसको मिलती है धन में बल में विद्या में प्रतिष्ठा में सम्मान में यश में कीर्ति में सब में उत्साह मिलता है लेकिन ये जो लौकिक स्थितियां हैं इस सारी स्थितियां जो है इसमें ये उत्पन्न होती है बढ़ती है चरम सीमा तक पहुंचती है घटती है और समाप्त हो जाती है आपने पढ़ा ना दर्शन में पांच प्रकार की स्थितियां बनती है क्या है जी उत्पद्य हैं। है? क्या निरुक्त में है जायते अस्थि वर्धते विपरिणमते ऐसा कुछ है क्षीयते आप देखेंगे जवानी में उत्साह आता है पढ़ाई करके डिग्री प्राप्त करते हैं तो उत्साह आता है नौकरी लगती धंधा करते हैं तो उत्साह आता है विवाह करते हैं बच्चे करते हैं तो उत्साह आता है मकान मिलता है मकान बनाता है तो उत्साह आता है ठीक ऐसे ही जब व्यक्तियों को विवेक उत्पन्न होता है विवेक का मतलब है क्या सत्य है क्या असत्य है इसका नाम विवेक धर्म क्या है अधर्म क्या है उचित क्या है अनुचित क्या है कर्तव्य क्या है और कर्तव्य क्या है हानि क्या है लाभ क्या है सुख क्या है दुख क्या है इन बातों का वर्गीकरण करके और जो ग्रह्य है उनको ग्रहण कर लेना जो त्याज्य उनको छोड़ देना है इसका नाम विवेक विवेक होता है विवेक से आगे वैराग्य होता है वैराग्य से आगे एक और चीज होती है उसका नाम होता है परिपक्वता दृढ़ता स्थायित्व हर व्यक्ति के मन में विवेक उत्पन्न होता है झूठ के विषय में प्राय व्यक्ति जानते हैं खराब है ही खरा चोरी के विषय में हिंसा के विषय में झूठ के विषय में अन्याय के विषय में पक्षपात के विषय में अभिमान के विषय में लोभ के विषय में सब जानते हैं मन में उत्पन्न होता है विवेक और वैरागी भी होता है छोड़ देता हो। लेकिन हमेशा हर समय हर वस्तु के विषय में हर क्रिया के विषय में यह विवेक नहीं रहता है ये खो जाता है इसको हम नष्ट कर देते हैं दबा देते हैं तो वैराग्य नहीं होता वैराग्य भी दब जाता है। स्थिति बनती है इसको परिपक्व ना बनाए आप यहां आए हैं मैं भी आया हूं इसमें कोई दोहराए नहीं है दो तथ्य नहीं है कि आपको अपने घर के अंदर माँ के साथ में पिता के साथ में घर में रहते हुए कमाते हुए धंधा करते हुए या और कोई लौकिक कार्य करते हुए पूर्ण सुख की प्रती नहीं हुई होगी ब्रह्मचारी भी है वाहन प्रस्ती हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, मकान है धन है संपत्ति है योग्यताएं सब कुछ हमने प्राप्त की है इनके बेटे हैं पोते हैं मकान है धन है संपत्ति, यश प्रतिष्ठा सब कुछ है हम भी छोड़ गए हैं, ये भी छोड़ गए हैं। मैं अनुभव करता हूं आप भी शायद करेंगे जो विवेक उस समय होता है व्यक्ति को छोड़ते समय वह विवेक जो वैराग्य को पैदा करता है कारण बनता है वो उतने स्तर का नहीं रहता वो स्थिर नहीं होता वो खो जाता है अनेक कारणों से इस वैराग्य को विवेक को बनाए रखने के लिए ईश्वर की उपासना बहुत आवश्यक है ये कौन है व्यक्ति देखना जरा सुनना नहीं ने वगैरह भी नहीं सुनेंगे हम जाओ और इसको ऋषिविर को नीचे रख देना इस विवेक और वैराज्य को स्थायी रखने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है धन प्राप्त हो जाता है ना प्राप्त धन की वृद्धि और रक्षा और ठीक उपयोग लेने में धन प्राप्त करना कठिन नहीं है मकान बनाना कठिन नहीं है विद्या प्राप्त करने भी कठिन नहीं है वैराग्य भी होता है व्यक्ति के मन में लेकिन उस विद्या को धन को बल को प्रतिष्ठा को सम्मान को यश को कीर्ति को वैराग्य को बनाए रखने के लिए जितना सतर्क और सावधानी और तपस्या और त्याग करने पड़ते हैं उतना व्यक्ति कर नहीं पाता लगातार लंबे काल तक सतोदीर्घ काल नैरंतरीय सत्काराशैवितो दृढ़ भूमि स्थिति बनती है हम अनेक बार अनुभव कहते हैं ये काम ठीक नहीं है इसमें हिंसा है इसमें अन्याय है इसमें पक्षपात है इसमें स्वार्थ है इसमें झूठ है हम अनुभव करते हैं और उन कामों को नहीं करते हम किसी भी कीमत में नहीं करते हैं कितना ही प्रलोभन दे हमको कितना ही हमारे सामने कुछ भी करे लेकिन ये स्थिति हमेशा नहीं रहती कभी न कभी कहीं न कहीं किसी न किसी स्थिति के अंदर हम जिन आदर्शों को कर्तव्यों को हम अपनाए रखते हैं उनको ढीला कर देते हैं छोड़ देते हैं ध्यान देना विवेक को और वैराग्य को बनाए रखने के लिए शारीरिक शक्ति की भी अपेक्षा है जिसके पास शारीरिक शक्ति नहीं होती है वो आदर्शों को बनाए नहीं रख सकता बहुत कम अपवाद होते हैं बहुत कम होता है धन चला जाता है बल चला जाता है अधिकार चले जाते हैं तो व्यक्ति शिथिल हो जाता है और आदर्शों को छोड़ देता है यह बहुत देखने में आया शिथिल हो जाता है वो समझौता कर लेता है जो सास कड़क होती है ना जवानी में क्यों जी आपका उदाहरण दे दो माता जी दे दो ना जो आज से 20 वर्ष पहले 25 वर्ष पर जितनी कड़क थी आप उतनी आज कड़क नहीं है चलो कोई बात नहीं करने दो कोई <laughs> <स्वारे> <laughs> गलत तो नहीं कह रहा मैं है जी बूढ़ा होने पे देखता है कौन झगड़ा उसमें तो शक्ति होती है तू तो नहीं करेगी तो मैं तेरे को निकाल दूंगी और तू नहीं निकलेगी तो मैं निकल जाऊंगी अब स्थिति नहीं रहती है <laughs> सब में देखा गया है बहुत देखा शिथिलता आती है अपने गुरु जी का उदाहरण दे रहा हूं मैं अन्यथा नहीं लेना उल्टा अर्थ मैंने घर से निकला तब से मैंने प्रयास किया बहुत वैराग्य था तीव्र वैराग्य अत्यंत तीव्र बस सन्यास ले लूँ मैं उनकाने अभी आपकी योग्यता नहीं है आज से चौंतीस वर्ष पहले मैंने लाल कपड़े सिलवा लिए थे अपने कितने वर्ष पहले कितनी उम्र आपकी है? आपके जन्म से तीन वर्ष पहले हम तीन व्यक्ति संन्यास ले रहे थे तो अमेरिका के थे मेरे साथ में बड़े थे शुभानंद और सतीश प्रकाश तीनों के कपड़े बन के आ गए काशाय वस्त्र तो आचार्य जी ने कहा अच्छा तीन दिन का आपको उपवास रखना है मैंने कहा ठीक है रख लेंगे तीन दिन का उपवास रखना क्या बात है उनका कहा नहीं हम तो तीन दिन का नहीं रख सकते एक दिन का रखेंगे तो उनका तो तीन दिन का आप नहीं रख सकते आगे पता नहीं कितनी कठिनाई आएगी संन्यास के जीवन के अंदर तो मैं तो नहीं दूंगा उनका मैं नहीं रह नहीं सकता मैं मेरे इतने सामर्थ्य नहीं है इतना सामर्थ्य नहीं तो आप संन्यास लेने का बेकार है सन्यासी को तो बहुत सामर्थ्यवान होना चाहिए किसी भी परिस्थिति के अंदर व्यक्ति रह सके रोटी न मिले कोई बात नहीं रोटी न मिले कोई बात नहीं की बात कर रहा हूं मैं बादाम की पिस्ता कीर काजू की बब्बू घोसा की इसकी बात नहीं कर रहा मैं आलू बुखार बब्बू घोसा सेवर अनार संतरा लीची ये इनकी बात नहीं कर रहा मैं रोटी की बात कर रहा हूं मैं रोटी न मिले कोई बात नहीं ऐसी स्थिति आनी चाहिए तो मैंने वहाँ प्रयास किया उसके बाद वो एक बार अवसर आया फिर यहाँ आने के बाद प्रयास किया मैंने विवेकभूषण जी ने मैंने दोनों ने प्रार्थना पत्र लिखे कि हम सन्यास लेना चाहते हैं उनका नहीं आपकी योग्यता नहीं अभी ध्यान देना मेरी बात को दो तीन बार स्वामी ने मना कर दिया बल्कि ज्यादा किया होगा लिख लिख के दिए हमने कि हम संन्यास लेना चाहते हैं उन्होंने नहीं आपकी योग्यता नहीं ईश्वर का साक्षात्कार करो तब संन्यास लो किसी को नहीं दिया स्वामी ने अपने जीवन में जब स्वामी जी रुग्ण हुए शिथिल हो गए बेड रेस्ट हो गया उनका तो धड़ात दर धड़ात दर, दर, दर को दे दिया है। मैं विचार करता हूँ इस विषय पे ये क्यों भाई चलो कई तो योग्य थे लेकिन कई जो हमारे स्तर के थे जब हमें कहा गया था उस स्तर के तो वो नहीं थे निश्चित बात है विद्युता के दिशी कौन से या काल के दिशी कौन से कुछ के दिशी कौन से कहो उन्होंने दे दिया उनको शिथिलता ही उसी प्रकार और भी ऐसी बातें उदाहरण मात्र दिया मैंने व्यक्ति तो के अंदर शिथिलता आती है और शिथिलता जब आती है तो व्यक्ति जो आदर्शों को छोड़ देता है वैराग्यवान व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए आदर्श ही धन है संपत्ति है वो इसकी पहचान है, गुण हैं। जैसे कि लौकिक व्यक्ति का धन संपत्ति और मकान और बेटेर पोतेर प्रतिष्ठा सम्मान यश कीर्ति जब होते हैं अतिथि सत्कार कहो यज्ञ कहो दान कहो सेवा कहो परोपकार कहो कुछ भी करो लौकिक कार्य जो करते हैं ऐसे ही आध्यात्मिक आदमी की संपत्तियां होती है सत्य आदर्श धर्म न्याय पक्षपात रितवस्था जिस स्थिति तो धन होते हैं वो उनको कभी नहीं छोड़ता वो वो आज में मेरी इच्छा बनी हुई है आज भी इच्छा है मेरी संयास का मतलब है आकाश में उड़ना कौन नहीं उड़ना चाहता है जी बिना संन्यास के मैं तो उड़ता हूं विवेक भूषण जी को देखता हूं ईर्ष्या नहीं है ईर्ष्या की बात नहीं है मैंने अपने जीवन में ऐसे युवक संन्यासी को नहीं देखा मैंने बुद्धिमान विवेकी बहुत गुण है इसमें बहुत सम्मान है आपके आपके मन में सम्मान नहीं उतना और आपने कुछ भी नहीं सीखा उनसे बहुत कम सीखा आपने इतने गुण हैं और आपके साथ रहते हैं वो आपके पास आते हैं पढ़ाते हैं आप सीख नहीं पाए तो इतने गुण हैं इस व्यक्ति के अंदर बहुत गुण हैं ऐसे सन्यासी हो जाए दस बीस पचास देश के अंदर तो देश की काया पलट हो जा उनको देखता हूं तो मेरे मन में तुम क्यों यहां पढ़ा है ज्ञानेश्वर लोग कहते भी हैं ये क्या दस व्यक्तियों को लेके बैठे हो यहां पर कहते हैं मुझे बहुत बहुत लोगों ने बहुत कहते हैं बहुत बहुत बहुत कहते हैं विदेश स्वामी तो कहते हैं यहां भी कहते हैं बहुत क्यों पड़े हुआ आप लेकिन मैंने कहा गुरु का आदेश है गुरु ने कहा विद्यालय चलाना हमने कहा हमारे चलाए बिना हमको वैराग्य नहीं होगा सन्यास नहीं मिलेगा हमको क्या नहीं तो मैं चलाना है कोई बात नहीं चलाएंगे बिल्कुल चलाएंगे जब तक आप हैं ये मैंने कह रखा संकल्प किया हुआ है जब तक आप हैं तब तक विद्यालय चलेगा उसके बाद में कोई गारंटी नहीं कोई गारंटी नहीं तत्काल बंद कर दें हो सकता है ऐसा क्यों विद्यालय चलाने के लिए व्यक्ति की योग्यता समय और साधन और पुरुषार्थ जो करना पड़ता है वो सामान्य व्यक्ति के वश का नहीं उसको अपने व्यक्तिगत हितों की आहुति देनी पड़ती है व्यक्तिगत हितों की कहने को तो कुछ नहीं लगता है कुछ दिखाई देता नहीं यहाँ पर क्या परिश्रम है कुछ भी नहीं है लेकिन आदर्शों की स्थापना करने के लिए आदर्शों को बनाए रखने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है भीड़ इकट्ठे नहीं करने हमको कल ब्रह्मचारी गया हो उसको रह सकता था हमें कोई कठिनाई नहीं मेरे को उस तो में बड़े बड़े महारथियों को रखा है मैंने जो बहुत उग्र थे उनको भी रखा मैंने इसके लिए कोई कठिनाई नहीं है लेकिन नहीं मेरी अपनी शैली है एक प्रमाण है मेरा पैमाना है मेरा उसके आधार पे मैं रखता हूँ दो रहे चार रहे न भी रहे कोई बात नहीं तो मैं आपको बता रहा था आध्यात्मिक क्षेत्र में निरंतर आनंद बढ़ना चाहिए निरंतर ज्ञान बढ़ना चाहिए निरंतर निष्कामता बढ़नी चाहिए निरंतर निर्भीकता आनी चाहिए निरंतर ईश्वर समर्पण की भावना बढ़ती बढ़ती रहनी चाहिए अपने आप को ऐसा परिपक्व बनाए व्यक्ति कि किसी भी परिस्थिति के अंदर व्यक्ति विचलित ना हो बिल्कुल विचलित ना हो समस्याएं आती पदे पदे आती पदे पदे आती है सामान्य व्यक्ति समस्याओं के अंदर उलझ जाता है वो दूसरों का निर्माण करने के लिए व्यक्ति निकलता है स्वयं उलझ जाता है उसके अंदर देखने में आया इतना परिपक्व बनाना पड़ता है व्यक्ति को ये जीवन अति सरल है और यह जीवन अति कठिन है दोनों पक्ष इसके अति सरल बन जाता है यह कहना सही उचित है और अत्यंत कठिन लगता है क्या बात कही जी मैंने हाँ जी क्या बात बताई दोनों स्थितियां जब व्यक्ति इस मार्ग पे चलने के साधनों को उपायों को ठीक प्रकार समझ लेता है और समर्पित होकर के सर्वात्मना एक ही लक्ष्य लेकर चलता है कोई कठिनाई नहीं है कोई कठिनाई है ही नहीं और जब व्यक्ति मार्ग को समझता है नहीं है इसके विधिविधानों को उपायों को और समर्पित नहीं होता है एक लक्ष्य को नहीं चलता है तो अति कठिन है ये आप निश्चित जानना मेरी बात को क्योंकि मैं स्वयं भुक्त भोगी हूं मैं इस आध्यात्मिक मार्ग में रहकर के भी व्यक्ति राग द्वेष युक्त रहता है दुश्मनों से नहीं विरोधियों से नहीं हानि करने वालों से नहीं निंदा चुगली करने वालों से नहीं शत्रुओं से नहीं अपने व्यक्तियों से अपने साथी व्यक्तियों से अपने अध्यापकों से अपने गुरुओं से अपने आचार्यों से यहाँ तक स्थिति बनती है कह रहा हम आपको और जो व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति मानसिक वाला होता है वो आध्यात्मिक मार्ग का पथिक ही नहीं है वो तो ढो रहा है अपने आध्यात्मिक जीवन को ये ढोने की स्थिति उदाहरण के लिए स्वामी सत्यपति जी के प्रति हमारे मन में एक क्षण के लिए भी द्वेश की भावना उत्पन्न हो तो समझना चाहिए हमारा जीवन बेकार है व्यर्थ है बिल्कुल बेकार है कोई काम का नहीं एक क्षण के लिए भी आए तो उनके प्रति विद्वेश की भावना संशय की भावना उनके प्रति नेगेटिव थिंकिंग्स ये मन में आती है तो समझ लेना कभी मन की बात कर रहा हूं मैं व्यवहार की तो बहुत ऊंची बात है आप में से कही तो बोलना नहीं आता है एक अध्यापक के साथ आचार्य के साथ में कैसे बोला जाए आपको में से कहीं को नहीं आता मित्रों के साथ कैसा बोला जाता है व्यवहार नहीं आता आपको शब्दावली नहीं आती आपने देखा ही नहीं स्थिति ये थोड़ा बहुत देखा होगा हम स्वामी जी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं करते आए हैं आपने देखा ही नहीं तो आपको ज्ञान कैसे होगा हम तो आपस में व्यवहार करते हैं मैं आपको ताड़ना करता हूं बस ये दिखाई देता है आपको तो ताड़ना की भर्सना की दंड दिया यार जोर से बोला कठोर बोला यार ये किया ये दिखाई देगा हम अपने गुरु के साथ कैसा व्यवहार करते हैं आपने देखा ही नहीं, तो नहीं देखा तो कैसे व्यवहार आएगा आप? नहीं आएगा सीखना पड़ता व्यक्ति को तो वैराग्य का स्तर जो होता है ना गिरता रहता है व्यक्ति का हमेशा यह प्रयास करते रहना चाहिए आत्मक्षण के माध्यम से कि मेरा स्तर कितना ऊंचा बड़ा है पता चल जाता है व्यक्ति को एक क्षण में कोई ये घटना घटी तत्काल उसके ऊपर पैमाना लगाया कि मैं जो भी विचार रहा हूं मैं जो भी बोल रहा हूं मैंने जो भी किया है मैंने जो भी किया है और मैं जो भी बोल रहा हूं और मैं जो विचार रहा हूं या विचारने वाला हूं यहां तक की स्थिति बनती है सूक्ष्म मैं जो भी विचारने वाला हूं यह विचार जो है यह प्रामाणिक हेतवा नहीं है आप अनुभव करेंगे कि दिन में अनेक बार असावधान व्यक्ति जो होता है वह अज्ञान के कारण स्वार्थ के कारण या अन्य किसी शीघ्रता के कारण बिना परीक्षण के कारण प्रमाद के कारण लापरवाही के कारण अनिष्ट चिंतन कर लेता है अनिष्ट कार्य कर लेता है अनिष्ट वाणी बोल देता है उसके बाद फिर शिव पश्चाताप रहता उसका कितनी बार पश्चाताप होता है हमारे मन में आत्मिक्षण करने वाले के मन में रोजाना रोजाना जो असाधान व्यक्ति होता है वो सुबह से लेके और रात्रि पर जाने कितनी वार, मैं मैंने अनुभव करता हूं जबकि कितना मैंने अनुभव प्राप्त किया है अभ्यास किया है फिर भी कभी न कभी कहीं न कहीं किसी न किसी विषय में किसी न किसी व्यक्ति के विषय में अनिष्ट चिंतन हो जाता है अनिष्टवाणी का प्रयोग कर लेते हैं हम अनिष्ट व्यवहार भी कर देते हैं होता ये है। सावधानी रखने पर भी होता है और सावधान रहता नहीं है उसके साथ कैसा होता जिसके संकल्प नहीं है व्रत नहीं है नियम नहीं है प्रतिज्ञाएं नहीं है आदर्श नहीं है और शासन के कोई विधि विधान नहीं है वो तो त्रुटियां भूले दोष करता रहता करता रहता करता रहता करता रहता करता दिन में ध्यान देना मन से व्यक्ति सैकड़ों वार अनिष्ट चिंतन क्लिष्ट वृत्तियां उठा सकता है असावधान व्यक्ति और विशेषकर जो व्यक्ति हमारा मतभेद रखने वाला हमसे ध्यान देना जो हमसे मतभेद रखने वाला है हमारा अनिष्ट जिसने किया है हमारे निंदा चुगली की है हमारे प्रति द्वेश रखता है या हमारे प्रति और किसी प्रकार से दुष्ट भावना रखता है कुछ भी कह लीजिए जिसका हमारा सिद्धांत और शैली नहीं मिलती है विचार नहीं मिलते हैं उसके प्रति तो जब भी देखेगा क्लिष्ट प्रति उत्पन्न होगी ऐसी स्थिति आती है और मानुभाव योगाभ्यास से है मैंने तो ये सीखा आंखें बंद करके सुबह सायंकाल में बार बार कहता हूँ आपको पर आपके समझ में नहीं आ रहा है सुबह सायंकाल का अच्छा समय है प्रातः काल बैठ करके सन्नो देवी रविष्ट आपो भवंतु पीत ये संयो रवि श्रवंतु ये कहते हैं परमात्मा आनंद की वर्षा करो सतत नैरंतरण आनंद से वर्षा भवे देव सतत सतत भवे कदापि वर्षा विना न भवे हम आनंदम सुखम शांतिम सात्यम अनुभूय हम कि नियत योष्मा च यम चवयम दुष्मा भोजम बोल बोल बोलते हैं बार बार होनी बात स्थिति सुबह सायंकाल उपासना करनी चाहिए एकाग्रता होती है शांति होती है लेकिन ईश्वर की उपासना दिन भर चलती है मानव बाबू, बोलते हुए डांट लगाते हुए मैं आपको डांट लगाता हूं ना लगाता ना क्यों नहीं काम किया आपने क्यों नहीं सावधानी रखी आप मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा मैं मेरा पाठ यही है एक भूल करेंगे ना थोड़े से असावधानी के कारण जीवन भर तक पश्चात आपकी अग्नि में जल पड़ता जीवन भर तक स्वामी ने क्या लिखा है सत्या प्रकाश में लिखा है ना जो एक बार झूठ छल कपट का व्यवहार कर देता है उस व्यक्ति का क्या बोलिए हैं? है? जीवन भर के लिए असत्य हां जी देखिए ऊपर देखिए ऊपर देखो ऊपर देखो जो व्यक्ति एक बार किसी के साथ में झूठ छल कपट अन्याय पक्षपात का व्यवहार करता है और पकड़ा जाता है उसका स्वामिधान लेखा है जीवन पर्यंत उसके प्रति उसका विश्वास समाप्त हो जाता है क्या तात्पर्य इसका फिर उसका विश्वास बनता ही नहीं है आपने मेरे साथ विश्वासघात जूठ छल कपट किया कि नहीं किया क्या जीवन ब्र नहीं होता है हाँ जी है क्या बात हाँ ध्यान देना समझो जो व्यक्ति एक बार झूठ बोल देगा और फिर जीवन पर्यत झूठ बोले सत्य बोलेगा हम क्या कहेंगे इसने जीवन पर्यंत मेरे साथ विश्वास बनाए रखा है प्रेम बनाए रखा है श्रद्धा बनाए रखी है और कभी झूठा वार नहीं किया छल कपट नहीं किया एक बार को छोड़ करके वो आता है ना ये एक बार झूठ बोला बस ओ भी आधा अश्वत्थामा हथो नरोंजरो और ये भी तब होता है जब भूलें, गलतियां त्रुटियां होने पर तत्काल स्वीकार कर ले यहां में से भूल होगी पहले तो आप स्वीकार कर लिया करते थे अब बंद होगी प्रवृत्ति आपकी पता नहीं क्या बात है देखते होंगे ये तो चलते रहते हैं इतने क्या होता है याद रखो त्रुटी भूल सबसे मेरे से होती बहुत भूलें होती जब मैं बैठा हूँ आपको बता रहा हूं, मैं सिखा रहा हूँ उपदेश कर रहा हूँ टूटी तो गलती होने पे स्वीकार करना चाहिए चाहिए, बहुत भूले होती विदेशों तब तो जाते हैं बार बार बार बार बार बार भूली भाषा के कारण होती सॉरी सॉरी सॉरी बार बार कहना पड़ता है एक मैडम थी कब की बात है पता नहीं पिछले वर्ष की बात है तो इमिग्रेशन ऑफिसर सामने बैठा था भीड़ लगी हुई भी थी और उसकी भाषा समझ में नहीं मैं सॉरी सॉरी दो तीन बार का और पकड़ में नहीं आया मेरे ऐसी इंग्लिश बोल रही थी वो तेजी से बोल रही थी और तीर्थति से बोल रही थी पकड़ में नहीं आया फिर पास का व्यक्ति से पूछा तो पता चला गया क्या कह रही है होता है ऐसा भूलें सबसे होती है लेकिन भूल को तत्काल स्वीकार कर ले उसका विश्वास बन जाता है वैसा ही बन जाता है ऐसी स्थिति बनती है याद रखो जैसे लौकिक व्यक्तियों के अंदर एक बड़ी भूल होती है कि मैं अधिक धन कमा करके अधिक बड़ी कोठी लेकर के अधिक कार्य लेकर के नौकर चाकर लेकर के बढ़िया कपड़े पहन करके अधिक दान दे करके अधिक यज्ञ करवा करके पुण्य करा करके ये करके वो करके बड़ा बन जाऊँगा मैं उसकी भूल होती है ऐसे ही इस आध्यात्मिक क्षेत्र में भी एक बड़ी भूल होती है अधिक पढ़ करके अधिक डि उपाधियां प्राप्त करके अधिक ये काम करके मैं बड़ा बन जाऊंगा श्रेष्ठ बन जाऊंगा मान बन जाऊंगा ऐसा नहीं होता व्यवहार मुख्य है इसके अंदर इस, इस व्यक्ति का व्यवहार जो है श्रेष्ठ होता है स्वामी सत्यपति जी के व्यवहार को आज शत्रु भी उसकी प्रशंसा करते हैं क्यों जान करके कभी व्यक्ति उस असत्य नहीं बोलता सुन रहे हैं मेरी बात और आप पकड़ेंगे कितनी बार झूठ बोल जाएगी जान के ना बोलते हो जान चाहते खूब बोलते हैं आप खूब बोलते हैं भरपेट बोलते हैं आप असावधानी करके शीघ्रता में बिना परीक्षण किए खूब भूल करते हैं कहते कुछ हैं लिखते कुछ हैं बताते कुछ हैं लेते कुछ हैं देते कुछ हैं पकड़ में नहीं आता आपके सावधानी नहीं है स्वामी सत्यपति को सुना नहीं आपने और मैं तो इस प्रकार मेरी योग्यता नहीं है जैसे स्वामी सत्यपति जी पढ़ाते हैं मेरी योग्यता नहीं है जैसा विवेक विवेकभूषण जी पढ़ाते हैं मेरी योग्यता नहीं है, मुझे तो बना बनाया आदमी चाहिए बस टनाटन एक नंबर का इतनी खपत नहीं करता मैं घोट घोट के उसको भावनाएं बना बना के लगा लगा के देखा यूं मतलब चाहिए समझ जाए संकेत मात्र से एक बार कहेर समझ जाए लगड़न पट्टी नहीं आती हमको तो तो मैं आपको ये बता रहा हूं ये जीवन है एक में, में डायरी में लिखे मिलते हैं ये जीवन है अनमोल इसे जो व्यर्थ गमाया करते हैं आरी? ये जीवन है अनमोल इसे जो व्यर्थ कमाया गुआया करते हैं आगे क्या है ध्यान नहीं आ रहा मेरे को अंत में पछताया करते हैं जो कर्तव्य समझते हैं अपना जो कर्तव्य समझते हैं अपना ऐसा कुछ है आगे ऐसा ऐसा एक दो श्लोक है ये वे सुख पाकर के जीवन सफल बनाया करते हैं आप आत्मक्षण करके देखो आत्मक्षण की चल रही है ना हमारी आज आपने 18 घंटे के काल में क्या काम किया कितना समय का उपयोग किया हमारे अध्यापक जी की ओर से बात आई है सन्यास की मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं कह रहे मैं तो लूंगा ही अगले जनवरी में लेना मेरा सन्यास क्या करें मैं रोक तो नहीं सकता हूं मैं क्यों कहूँगी भाई कैसे कह सकता हूँ तू तो मेरा चेला है तू क्यों ले रहा है पहले <laughs> गुरु गुड़ रह गई और चेला चीनी बन गई वो कहते हैं मैं तो लूंगा अब इनको दो साल तो रोका है मैंने दो साल तीन साल हो गए रोकते अब ये हमारे वश में नहीं है यहां नहीं लेंगे तो और जाके लेके ले सकते हैं लेना है उसको क्या है बात करेंगे इनसे करेंगे बात यदि आपको इस मार्ग में ध्यान देना मैं आपको कुछ रहस्यमय बातें बताना चाहता हूं मैं जो आपके उस रूप में नहीं मिलेगी आपको शास्त्रों में एक तो आपको अपने जीवन से संतुष्ट होना चाहिए इस मार्ग में आए तो यदि आपको संतोष है पूरा सदुपयोग करते हैं इसका पढ़ाई में स्वास्थ्य में धर्म में सेवा में परोपकार में पूरा प्रयास करते हैं तो संतोष मिलेगा असंतोष कब होता है जब शक्ति का बल का ज्ञान का बुद्धि का समय का अवसर का पूरा उपयोग नहीं करते हैं तो मन में प्रसादार्क लाली रहती है पूरा उपयोग करना चाहिए और मन में कुछ उमंग और भावना उत्साह होना चाहिए आपके मन में उत्साह उमंग है क्यों नहीं पता नहीं योगी बनने की भी नहीं है वो लक्षण कम दिखाई देते हैं और समाज सेवा का भी नहीं विशेष बहुत पुरुषार्थ करते हैं लोग बाहर यह आपने भगत सिंह का बिस्मिल का मैंने आपको बताया था जीवन देखा पढ़ा आपने जी पढ़ा जी क्या जी हाँ जी नवीन जी पढ़ा याद रखो बीच में बात आ गई है हम यहां नितांत असुरक्षित हैं यहां पर निश्चित कह रहा हूं आप नितांत असुरक्षित हैं हम मैं आपको बिल्कुल सत्य कह रहा हूं हमने दीवार बनाई है बाड़ लगाई है हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं सादे सा, सात्विक आदमी ईश्वरी के पास ना करने वाले हैं किसी की निंदा चोगी नहीं करते हैं लेकिन ऐसा होते हुए भी हम भेड़ियों की मांद के पास में रह रहे हैं क्या कहा मैंने ये शास्त्र ये वेद धरे धरे रह जाएंगे यदि शक्ति नहीं हुई तो हमारी बल नहीं बात तो कभी भी कोई भी आके आक्रमण कर मार सकता है वो कल्पना करो आज रात को आ गए क्या है जी जोशी जी कमरे में क्या है रखना चाहिए ना कुछ तो फिर धारिया है वो धारिया है। हाँ जी प्रताप जी क्या है तलवार है ना रणसिंह जी हाँ लाठी तो रखो कम से कम लाठी भी नहीं है लाठ रख रक रखा रक हाँ हाँ जी माताओ मेरा विचार हो रहा है कुछ गुप्तियां ले गुप्ती होती है ना लकड़ी के अंदर ऐसी क्या जी लाठी चला नहीं सकती आप तलवार चला नहीं सकती यदि चला लेंगे तो अपने क्या है? लाठी निकाली या तो सिर्फ डंडा मारा देखा उसके हाथ में कुछ और है तो अपने गुप्ती निकाल ली और पेट में घुस छेड़ दी उसके मैं कनाडा गया उत्तरी अमेरिका वहां एक अमेरिकन मिला अंग्रेज Must, नाम नाम का था उसका प्रवचन था मेरे साथ ही उसने कहा तुम हिंदू इतने कायर ग्रु क्यों हो गए हो ये मांस खाने वाले शराब पीने वाले व्यभिचार करने वाले मूर्ख आदमी दुराचारी ये दंध ना रहे हैं तुम इतने श्रेष्ठ ईश्वर को लेकर के पवित्र जीवन है सात्विक जीवन है सत्य बोलने वाले तुम कायर भिरु नपुंसक क्यों इनके सामने क्यों तुम डरते हो इससे बहुत बोला गजब का बोला हो आधा घंटा बोला हो कुर्सी पे खड़े मेरे पास में बैठा था कुर्सी पे नहीं बोलाओ नीचे उतर के बोलाओ इधर जाता था उधर जाता था क्या तुम कर रहे हो तुम्हारे पास वीर है तुम्हारे पास गीता है तुम्हारे पास राम और कृष्ण जैसे श्रेष्ठ अनु तुम्हारे इतिहास अच्छा श्रेष्ठ महान है पता नहीं कितनी कितनी बातें बताई उन्होंने इनसे तुम डरते हो घबराते हो किस बात का कि तुम कहते हो आत्मा मरे तो, तो तुम घबराते क्यों हो ये तो आत्मा को मानने वाले नहीं डरते शरीर को मानने वाले हैं ये नहीं घबरा रहे तुम आत्मा की अमृता मानने वाले क्यों घबरा रहे हो बहुत प्रेरणादायक उसने प्रोत्साहन दिया मैं तो रोंगटे खड़े हो गए मेरे दस दस हजार सन्यासियों का कत्ल कर दिया शक्कों ने हुनों ने बौद्धों का इनका इनका देखा नहीं आपने ये सोमनाथ के अंदर काशी में देखो मथुरा में देखो कहां कहां देखो आप गिद्धों की तरह आते थे खूंखार, भेड़िये की तरह आकर के मार काट करके लाखों की संख्या में लोगों की लाश बिछाए थे आगे दौड़ जाया करते थे धरे रह गए हमारे ऐसा नहीं है कि 200 वर्ष पहले 400 वर्ष पहले हजार वर्ष पहले वेद पढ़ते नहीं थे गुरुकुल नहीं थे गुरुकुल भी थे वेद भी पढ़ जाते संस्कृत भाषा भी थी यज्ञ भी होता था लेकिन वीरता नहीं थी योजनाएं नहीं थी ये दीवार क्यों बनाई है मैंने मैं जानता हूं इधर से उधर से इधर से इधर से, से करके रा के पैसे मैंने साहित्य के पैसे लगाए कुछ यज्ञ के पैसे लगाए कुछ विद्यालय के पैसे लगाए काम पूरा कराना है आ जाएगा पैसा उधार ले लेकर काम कराए मैंने दीवार बन जाएगी हम सुरक्षित रहेंगे तो पता नहीं कब कैसे घुस जाए घुसने वाला तो वैसे भी घुस सकता है फिर भी सुरक्षा रहेगी याद या याद रखो आप चारों तरफ से भयंकर मुसलमान जो बढ़ते जा रहे हैं यहाँ की बात यहाँ तो है ही अमेरिका में फ्रांस में जर्मनी में इंग्लैंड के अंदर यूरोप के अंदर कम्युनिस्ट कंट्रीज के अंदर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और तंग कर रहे हैं अत्यंत उग्र उग्रता आ गई इनके अंदर और लोग कह रहे हैं आने वाले 20 वर्ष के वर्ष में इनका राज्य होगा सब जगह आज स्थिति क्या देश के अंदर इसको भी समझे हम वीरता था स्वामी ध्यान में सही शक्ति नहीं होती तो क्या होता तो मेरे कमर में दर्द है मेरे ओर पेट में दर्द हो रहा है मेरा ये हो रहा है मेरा ये हो रहा है तो क्या कर पाते हो कुछ नहीं कर पाते हो पहले मार देते उसको तो सत्रह बार जहर दिया कितनी बार तलवारों से नागों से सांपों से झेरों से आग गुंडों ने आक्रमण किया पहले उसको मसल देते सारे शक्ति नहीं होती तो और आप में क्या शक्ति कुछ भी नहीं हमारे में क्या कुछ भी नहीं शरीर शक्ति बढ़ानी चाहिए मुझे अफसोस होता है बार आपकी शक्ति को देख करके ये माताजी जी वहां आती थी आप बडलोर में आती थी माताजी हमारे समय में बडलूर मैं पांच किलो घी खाया करता था अकेला मैं और विवेक भूषण जी पांच किलो मैं खाता था एक महीने पांच किलो वो खाते थे एक एक महीने के अंदर पांच किलो घी आप कितने चम्मच खाते है आपकी उम्र थी मेरी चौबीस वर्ष की उम्र में निकला, तीस वर्ष और इकतीस वर्ष बस इकतीस बत्तीस वर्ष की उम्र थी मेरी पांच किलो घी खाता था पांच किलो आप कितना किलो खाते हैं जी, ये देखो ये रणवीर सुरवीर आया ये हरियाणा से मैंने देखा बड़ा बलवान आया है तगड़ा ट्रैक्टर की तरह मैंने कहा दो ट्रैक्टर पे ट्रैक्टर आ गया है। भेका दिया लोगों ने किसी ने कहा दूध बंद कर दो किसी ने कहा चावल बंद कर दो किसी ने कहा घी बंद कर दो किसी ने कहा ये बंद कर दो सब बंद कर दिए हवा पे जी रहा है <laughs> जोशी जी जसो भाई जी इसको हलवा हलवा खीर खिलाओ तगड़ा करो इसको मूर्खता की बात है किसी ने बता दिया उपवास करो यहाँ तक कि कह दिया किसी ने चावल छोड़वाया किसी ने रोटी छोड़ाई किसी ने दूध छोड़वाया किसी ने घी छोड़वाया किसी ने कहा सब कुछ छोड़ दे उपवास करना शुरू कर दे <laughs> बेचारा तीन दिन कुछ खाया नहीं तो फिर मैं मैंने बुलाया उनको तो यू हिलते हिलते आए जैसे कि किस क्या कौन का ना उन लोग तो पीछे माता ही बहुत तकड़ी बैठी है बूढ़ी बूढ़ी अस्सी अस्सी वर्ष की बात है वो भी चल के आ जाती है यूँ हिलते हिलते आया मैं ना ये क्या हो गया जब खाएंगे नहीं तो क्या होगा देखो ना हमारे स्वामी जी बिल्कुल मृत्यु सैया पे है लेकिन देख बादाम भीर घी भी और पिस्ता भीर काजू भीर ये भी सब खाते खाएंगे तो मिलेगा हो होगा क्या खा रहे हैं तो जीवित है ना यदि स्वामी जी इतना खाते नहीं फल दूध बाद पिस्ता काजू जो भी मिल रहा है देख कर रहे हैं तो तो, तो दो वर्ष पहले राम नाम सर जाता क्यों माता जी गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं हमारी बुद्धिमती जी <laughs> हैं अरे मेरे भगवान बढ़िया बादाम काजू पिस्ता फ्रूट ये जूस ये ये परांठा सब्जियां जीवित रही वो लंबे काल तक ठीक रही और ये अभी दाढ़ी मुस्त निकली वो कह रहे हैं मैं ये भी नहीं खाऊंगा वो भी नहीं खाऊंगा हवा खा के जीवित रहूंगा क्या थी कहा मेरे आपके सन्यास की बात मंजूर है यदि आपका भार जो है कम से कम सत्तर किलो हो जाएगा तो और दूध की घी की सब छूट है जो फल मंगाना है एक अलग लिस्ट बना दिया करें स्वामी स्वामी जी की लिस्ट तो बन के आती है एक बना देना भी अध्यापक जी की लिस्ट जो मंगाना मंगाओ खीर इनको नीचे गैस लगा दो जी गए गए, हो, एक गैस चुला लगा दो और अपने सब्जियां बनाओ हलवा खाओ चाहे खीर बनाओ चाहे कुछ भी पर सत्तर किलो भार कर लो उस जिस कांटा सत्तर पे आ गया सन्यास भाव का मंजूर <laughs> क्या है समझ में नहीं आये मेरे बड़े बुद्धिमान है इन प्रोचन <laughs> देने वाले तो है ही नहीं आपको नहीं मिलेंगे इस प्रकार का प्रोत्साहन देने वाले अरे इनके सामना नहीं करना चाहिए गलती कर दी मैंने कहने का मतलब है कि हमें बलवान बनना चाहिए अब देखो ये अनुभव कर रहे हैं माता ईश्वर देवी जी हैं या ये तारा तारामणि जी हैं या ये ज्योति जी हैं कोई भी देख लो आप सब अनुभव कर रहे हैं आ हा जवानी में जो था भूलें कर दी ये कमी की वो याद आती पुरानी बातें जवानी की भूलें याद आती है क्या होना सिंह जी बाहर उठा लिया ये कर लिया किसी ने कुछ पेड़ा मेड़ा सावधान रहना जी पाँव फिसलार पाँव फिसला नहीं होना चाहिए बस ध्यान देना कमर में हो पाव में हो घुटना में हो कोई बात नहीं है पाव फिसल गया हड्डी टूट गई तो गड़बड़ जाएगी सारे का फिर यहाँ ही रहेंगे आप सावधान रहना बहुत सतर्क सावधान तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें आप आपके तो पहले करेगी और दूध ये बीमार हो जाओगे एक किलो तो जो तो तो मार, मार के दूध मिला पसीने में रखे और महीने का क्या बोले महीने का चीज़ आप लेकर आ रहे हो सवार तो ये खाली पहला ये बनाए विश्वेश विश्वेश जी यहाँ पर आए थे दुबले पतले थे इनकी तरह लेकिन हजार हजार दंड बैठक निकाले एक एक किलो दूध पिया करते थे बिल्कुल पचासी किलो के 90 किलो के हो करके देखा ने विश्वेश जी को ये माता ने देखा एक दिन का एक हजार दंड बैठक और एक किलो सुबह दूध एक किलो सायकाल दूध ऐसी स्थिति बनती थी जो अवसर यहाँ उपलब्ध है घी दूध फल के यहाँ नहीं मिलेगा आपको इसलिए चलो तो ये मुझे शर्म सी आ रही है लो आप बजा रहे हैं वहां पर तो सच कह रहा हूँ हाँ तो पंजी मेरी आत्मिक इच्छा नहीं आपको भेजने की आप जा रहे हैं रुके यहाँ पता नहीं क्यों रुके आप पहले जा रहे थे वो उसमें फिर रुके फिर जा, फिर जा रहे थे फिर रुके फिर जा रहे हैं फिर रुके अब चौथी बार जा रहे हैं आप मुझे अच्छा नहीं लग रहा वो कहे अच्छा लोग कहेंगे कौन सा ब्रह्मचारी आया है दर्शनियों मादले से देखना जरा एक बार देखते हैं एक बार देखने जाएंगे आता है ना ब्रह्मचारी शरती क्या है वो आया ना लोग देखने के लिए आते हैं उसको कि ब्रह्मचारी आया है तो इनको देखेंगे दर्शनियों महादल से ब्रह्मचारी आया है, है? हाँ दृष्टि है अभिसंत इकट्ठे होते हैं लोग कहा देखेंगे पानीपत के लिए सोनीपत के लोग सोनीपत पानी सोनीपत पानीपत के लोग आएंगे देखेंगे दिव्य भव्य स्वामी सत्यपति जी के विद्यालय का वो देखेगा तो इसके <laughs> ये जान जी तेरा गिन लो मुझे पसंद नहीं है आपकी भी कुटिया बना दे वहां पर एक तीसरी कुटिया खाली है कुटिया जी है <laughs> ये तो इनकी हो जाने की। पर सच पूछो ना आप मुझे प्रसन्नता नहीं हो इसलिए नहीं की आपको चले जाएंगे कोई दुख होगा काम हरा जाएगा ये जो स्थिति आपकी है उसको देख कर के आनंद नहीं आ रहा है मजबूत है ये मजबूत हैं दृढ़ वैरागी के संस्कार है और तपस्वी हैं और विनयशील हैं अनुशासन में रहने वाले हैं बुद्धिमान हैं सब प्रकार के गुण हैं पर शारीरिक स्वास्थ्य सारे, सारे कितना नहीं रहा है कुछ ऐसी भी हैं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो स्वास्थ्य बना बनाओ आपका तो ये मैंने कुछ बातें बताई आपको कल मैं अदृश्य मान करूँगा बाहर से जाऊँगा यहाँ से मैं और सुबह नाश्ता जी करके और वहाँ जाना है जहाँ ये चबूतरा है कबूतरों का जहाँ ये उन्होंने जसुबै ने बनाया है उसके पास में मिट्टी रखी है उस मिट्टी को या तो कर्मचारी आ जाएंगे वो भरेंगे और वो यहाँ लाएंगे आपको इधर इसके पास में मिट्टी फैलानी है दो तीन ट्रैक्टर लगा देने हैं बुद्धिमत्तापुर भी इधर भी ये काम आपको करना है और ईंटों की साफ़ सफ़ाई करनी है अवसर मिला तो पुताई करनी नहीं तो माँ मिट्टी फैलना नहीं वहाँ पर ये आपको काम करना है कल दो घंटे कम से कम काम करें दो घंटे ढाई घंटे स्वामी जी मुझे बहुत बार कहते हैं तू ब्रम, आप ब्रह्मचारियों को यहाँ क्यों नहीं लाते हैं आप क्यों नहीं काम कराते हैं आप यहाँ पर खेतों में काम कराया करें पेड़ों कटवाने का काम है बीस प्रकार के काम हैं यहाँ काम भी होगा स्वास्थ्य अच्छा बनेगा व्यायाम करेंगे भूख लगेगा और ये रोगी नहीं बनेंगे पर इनमें तो कई हमारे गलत आदमी निकले सारे इनके दिमाग में कई लोगों ने कचरा बैठा रखा है वो तो मैं मेरे चलती नहीं लोगों की मेरे सामने ऐसे उल्टे दिमाग वाले इन सबके दिमाग में कई बैठा रखा है इनमें से कई तपस्या नहीं की जो हमने की है सारी तपस्या ये समझते ही नहीं इस बात को समझते जल्दी पढ़ लें बस जल्दी दृष्टाचार्य बन लें जल्दी फिर व्याकरण पढ़ लें जल्दी प्रवक्ता बनेंगे अरे क्या होगा जब सही नींद समाप्त जाएगी अगर सारी ताकत तो रहेगी नहीं आपके अंदर क्या पता नहीं भाग दौड़ करनी इस प्रकार को नौकरी करनी है कोई या विवाह करना है कोई या कच्चे बच्चे रो रहे हैं कहीं समझ में नहीं आ रहा है और कोई बात स्वामी की कुछ बातें याद आती मेरे को लेकिन उन बातों को हम लागू नहीं कर सकते स्वामी जी ने हमको पढ़ाया योग्य बनाया और कहा आप इस काम को करो हमने कहा करेंगे ये गुरु परंपरा जो है देश के अंदर जब से इसका विनाश हुआ है तब से इस राष्ट्र का इस विद्या का विनाश हो गया है बिल्कुल मैं सामानता हूँ गुरु परंपरा का विनाश हो गया स्वामी ध्यान के समय में विज्ञान के समय में थी कुछ रही थी लेकिन उसके बाद में परंपरा नहीं रही हमने कुछ कुछ परंपरा चलाई लेकिन स्वामी जी के होते भी परंपरा चल नहीं पाई स्वामी ने बहुत प्रयास किया हमारे स्वामी जी ने सभी यहीं रहे आपको शायद मैंने बताया होगा हमने एक एक मंडल बनाया था जिसमें जितनी पढ़ने वाले थे हम 9-10 ब्रह्मचारी सब उसके सदस्य बने थे हमारा तन मन धन सबका एक होगा एक ही निर्देश में हम काम करेंगे लिखित रूप में पड़ा होगा कहीं ना मेरे पास मेरी फाइल होंगे अंदर ये जगत देव जी और ये आनंद प्रकाश आनंद प्रकाश जी और ये सत्य प्रकाश जी और ये जितने भी हैं, जो यहाँ से गए थे सब ने बनाया लेकिन बाद में व्यक्ति की अपनी इच्छाएं होती है किसी का अध्ययन रहना पसंद नहीं करता स्वतंत्रता मिलती है आदमी को बहुत मिलती है अब मुझे बताओ मैं यहाँ रह रहा हूँ क्या कमी है बाहर भी जाता हूँ यहाँ भी प्रचार करता हूँ लिखता भी हूँ बढ़ा भी देता हूँ बाहर भी काम कर ले दो इतने काम कर ले दो कितनी स्वतंत्रता है लेकिन निर्देश है एक उस निर्देश के अनुसार हम थोड़ा बहुत काम करते हैं कोई कठिन नहीं हमने शैली अपना रखी इस शैली से काम करना इनका निर्देश है ये हमारी दिनचर्या है ये हमारा भोजन है ये हमारी पाठ है ये, हमारे, ये हमारा धन है ये हमारा ये आदर्श है लेकिन रहना नहीं चाहता कोई भी कोई इधर गया कोई उधर गया कोई इधर गया को गया, कोई तो परिणाम ये निकला इतनी शक्ति बल सामने लगाया और तो संगठित रूप में काम नहीं हुआ कोई हम दस बीस पच्चीस पचास आदमी संगठित नहीं रह सकते तो देश को क्या करेंगे हम कर सकते हैं स्वामी सत्यपति जी हमारे आदर्श हैं जीवित व्यक्ति हैं उसके नीचे हम साथ नहीं रह सकते स्वामी दयान तो मर गए उनका तो देवसान हो गया नाम सभी लेते हैं उसका स्वामी ध्यान का नाम लेते हैं सभी काम मनमानी का करते हैं संगठित नहीं है ऐसी स्थिति हमारी है स्वामी सत्यपति जी के शिष्य मानने वाले पचासों जो यहां से गए हैं ना मुझे हंसी भी आती थोड़ी बहुत पढ़ाया अध्यापक जी ने उन्होंने विवेक भूषण जी ने पढ़ाया पढ़ाया सुमे प्रसाद जी ने पढ़ाया किसी और ने थोड़ा बहुत मैंने ही पढ़ाया शुरू शुरू में लेकिन वो क्या कहते हैं हम स्वामी सत्यपति जी शिष्य हैं विवेकानंद जी के शिष्य नहीं हैं देखने आप वो कहते हैं स्वामी दयानंद जी के स्वामी विवेक सत्यपति जी शिष्य संगठित नहीं हैं इनकी होते संगठित नहीं है मुझे लोग कहते हैं कि आप संगठित क्यों नहीं करते हैं मैंने कहा नहीं होता है ये जहा उदात्त राष्ट्रीय भावना नहीं आती है ना व्यक्तिगत स्वार्थ की भावनाएं आई राष्ट्रीय भावना उदात्त भावना, उदात भावना है नहीं है सब अलग थलग लगे हुए अलग थलग हाँ हानि हानि कोई किसी की नहीं करता है प्रत्यक्ष रूप में कोई किसी की नहीं कर रहा है तो नहीं बात ठीक है लेकिन संगठित न होने के कारण जो एक और एक ग्यारह मिलके ग्यारह होते हैं वो काम हो नहीं पाता हम अपना काम कर रहे हैं वो वहां काम कर रहे हैं वो वहां काम कर रहे हैं उधर काम कर रहे हैं उधर पे कर रहे हैं दक्षिण में कर रहे हैं पूर्व में कर रहे हैं पश्चिम में कर रहे हैं संगठित होके काम नहीं हो रहा यदि ग्यारह व्यक्ति दस व्यक्ति पंद्रह व्यक्ति मिलकर के काम करें एक स्थान पर तो किचरा काम हो सकता है लेकिन योग्यता नहीं किसी में कोई कमी है, किसी में कोई कमी किसी में कोई कमी है एक दूसरे की कमी को देख करके और व्यक्ति उसके पास में आना चाहता नहीं है मैं आज 20 वर्षों से कह रहा हूं ध्यान देना मेरी बात को अभी मैं कह रहा हूं मेरी बात प्रमाणित ये नोट हो रही है चल रहा है ना ये है मैं 20 वर्षो से कह रहा हूं यहां आओ चलाओ इसको साधन है धन है संपत्ति है प्रतिष्ठा यश कीर्ति है बिल्कुल अधिकार दूंगा मैं वो कह रहा रहे नया खोलूंगा मैं तो नए संस्थान में जाऊंगा मैं यहां नहीं रहूंगा मैं।, मैं यहां तक कहता हूं वह कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा यहां आऊंगा ही नहीं मैं आपको सब कुछ अधिकार दे रहा हूं कोई कमी नहीं है वो कह रहा है नया खोलूंगा मैं ओ अरुण कुमार जी है ना वो अब लाखों रुपये इकट्ठे कर रहे हैं अरुण कुमार जी आ रही वीर है क्या है नहीं नहीं यहाँ इधर बंबई के पूना के पास में पनबल आस पास में लोगों से रुपए लिए अब जमीन दिख रहा है ये करेगा मैंने सो समझाया बम्बई में मैंने कहा तू जमीन लेगा फिर मकान बनाएगा तो करेगा क्या यहां पर कितने व्यक्ति तेरे पास में ठन गोपाल कोई व्यक्ति तो है ही नहीं वो कह रहा मैं सुमेर प्रसाद जी को ले लूंगा हमें मैं संदीप जी को ले लूंगा मैं और मैं उसको मेधा क्या नाम सुमेधा क्या नाम अपने कौन है मुख्तान जी को ले लूँगा मैं अध्यापक जी को ले लूंगा मैं और निकलने वालों को, को ले लूंगा मैं ऋषिदेव जी को ले लूंगा मैं नवीन जी को ले लूँगा इतने मेरे आने वाले मेरी संभावना आनेगी मैंने कहा पुस्त तो पहले पुस्त हो ले जमीन देख रहा है जमीन देख रहा हो फिर मकान बना मैंने कहा बूढ़ा हो जाएगा कुछ नहीं होने वाला ईट पर जो आज काम कर रहा है वो भी काम हो नहीं पाएंगे मैंने तो क्या कि यहाँ आ जा तू तो संभाल ले चलो सब कुछ दूंगा मैं सब कुछ और जिस दिन आएगा संभाल लेगा चलो छुट्टी संभाल यहाँ कर का कहाँ यहाँ कर कहाँ और भी गुरुकुल उनको संभाल ले यहाँ तो बढ़िया बना बना है मैं बिल्कुल सच्चे हृदय से कह रहा हूँ हसी मजाक की बात नहीं हुई संभालो जितने भी और गए हैं ये सोमिर प्रसाद जी हैं या आशुतोष जी हैं या एक्सपाइड कोई भी है व्यक्ति आओ संभालो यहाँ पर करो काम हिम्मत है तो, हमने चलाया ही जैसे भी लूले लंगड़े जैसे चलाया हमने चलाओ आप लेकिन नहीं अलग खोलेंगे हम अलग जाएंगे हम अलग करेंगे और, और मैं क्या कर सकता मुझे बताइए इसे अधिक और क्या कर सकता हूं जब मैं कहता हूं मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा आपको सब साधन मैंने मिलाए हैं प्रतिष्ठा मिली हुई है ब्रह्मचारी हैं, स्वामी जी महाराज है, है बल्कि हम सहयोग करेंगे आपका धम निकलता है वेरा चलने में तपस्या करनी पड़ती मरना पड़ता आदमी खपना पड़ता है यहाँ पर एक एक चीज के लिए और विशेषकर वैराग्यवान ब्रह्मचारियों को संभालना बॉटेटा काम है ये आप जैसे व्यक्तियों को मेरे हृदय में ईश्वर की ताकत है निष्कामता है और शक्ति है कुछ अनुभव है तो मैं संभाल रहा हूँ कौन संभालेगा आपको बोलना तो आता नहीं उसको लौकिक बना रहता हर समय राग देश से स्वार्थ से भरा रहता है तो क्या सिखाएगा वो संकुचित भावनाएं होती है पूरा जीवन लगाना पड़ता आदमी को तब बात बनती है कितने वर्ष हो गए इसको पच्चीस वर्ष होने जा रहा है ना विद्यालय को कितने वर्ष हो गए जी है नहीं 2000 आने छियासी में चला था ये है ना तेईस वर्ष हो गए ना चौबीस वर्ष चल रहा है ना ये अगले वर्ष इसकी जुबली बनाएंगे क्या नाम है, है जी रजत जयंती बनाएंगे और इसका विवाह कर देंगे किसी और के साथ में मेरा मन में मैं प्रतिज्ञा नहीं करता मैं लेकिन मेरे मन में बना हुआ है ये 25 वर्ष के बाद में मैं यहां पर रहने वाला नहीं चिद्दी बात आप चला के देखो एक दिन आश्रम में कितनी खपत करनी पड़ती है घबरा जाओ तो भाग जाओ यहां से यहाँ छोटे मोटे काम में यहाँ पर घबरा रहे हैं आप कारण क्या है आपने मन में आपने शक्तियों का उपयोग करते ही नहीं आप बैठे हैं यहाँ पर ये बैठे रहते हैं यहां पर गूगू बन करके यहाँ पर छोटा सा काम देते हैं फोन तक नहीं करते पता नहीं कितने काम देता हूँ मैं शक्तियां बहुत योग्य हैं सारे क्या ऋषिदेव जी क्या नवीन जी ने क्या आत्मन जी सब जितने भी बहुत योग्य है हैं ये अध्यापक जी बहुत योग्य हैं लेकिन ये कहता है नहीं मैं तो अपने एकांत सेवन बस कुछ नहीं करना मेरे को कुछ नहीं होने वाला इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाएंगे सामाजिक कार्य नहीं करेंगे तो अनुभव नहीं होगा आपको व्यवहार करना ठीक नहीं आएगा आपको बात करनी नहीं आएगी विदेशों में चक्कर खा जाता आदमी व्यक्तियों के बीच में उसी प्रकार की भाषा बोलनी पड़ती है सामान्य बात नहीं है मैं गया हूं मैं जानता हूं केवल इंग्लिश की के नहीं बात नहीं है कि इंग्लिश बोलना नहीं आता है इंग्लिश भी याद नहीं पड़ती है इंग्लिश के साथ में इंग्लिश व्यक्तियों का व्यवहार भी सीखना पड़ता है यदि प्रकार व्यवहार नहीं करते मूर्ख मानेंगे आपको दोबारा नहीं कहेंगे आप यहां पर आओ कोई नहीं कहेगा इन्वाइट नहीं करेगा उसको प्रतीक्षा करते हैं वहां पर हाथ जोड़ जोड़ करके व्यवहार नहीं आएगा आपको कितनी राष्ट्र को आवश्यकता है बात योग्यता है इनके मैं मेरी इन बातों को भली बुरा लगेगा लेकिन मैं मैं स्पष्ट कहता हूं ये अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए इनके पास इतनी शक्ति है बल है सामर्थ्य है थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं इसका निषेध नहीं देते हैं नहीं है। देते ही देते हैं मैं भी ले लेता हूं करते हैं लेकिन और भी कर सकते हैं तो बस अगले वर्ष हो जाएंगे 25 वर्ष उसके बाद छुट्टी इसको भी संभालना उसको भी संभालना प्रचार भी करना प्रकाशन भी करना शीर भी लगाना अतिथियों को संभालना 20 प्रकार की समस्याएं आए दिन की काम करने में दीवाने तो हैं हम पागल नहीं हैं पागलों का काम होता है फिर इस प्रकार से कि अपने शरीर को खराब करके और मुझे भी अच्छा रहना आता है ये माताएं कहती मेरे को लेकिन माताजी मैं एक बात बता रहा हूं आपको मैं मेरी बातों का उल्टा नहीं लेंगे आज मैं ध्यान देना आज मैं जिस प्रकार से दूसरे व्यक्ति रह रहे हैं ठाट से रहना शुरू कर दू ना इस आश्रम के अंदर सही मेरे को थूकेंगे अपनी मन मर्जी से रोटी बनाना अपनी मन से सारे काम करना अपनी मन से कुछ सुविधाएं को देखना तो ले कहेंगे क्या कुछ भी नहीं है तपस्वी भक्ति को होना चाहिए बिना तपस्या के जितना हो सकता है अधिक बात खाने पीने में स्थिति है देखता हूं मैं इनमें भी कईयों को देखता हूं मैं उतना स्तर नहीं है मना करता हूं ग्रस्तियों का नाज़ा, ना जाओ ना जाओ ना जाओ दो रोटी खानी आपको दो घंटे बर्बाद होंगे आपके फिर भी जाते हैं लोग ये और उसी शिवार राख के कुछ भी नहीं होता ये कुछ बातें मैंने आपको बताई अपना गुरु ईश्वर को मान के चलो मैं बार बार कहता हूं आपको आवर्ती करो विषयों की जो आपने सुना है प्रियस जी कह क प्रियस जी आए थे ना वो शास्त्राणी आधीत्य भवती मूर्खा सुना अपने हाँ डॉक्टर साहब शास्त्राणी अदीत्य अपी भवंती मूर्खा शास्त्रों को दर्शनों को उपनिषद को वेदों को पढ़कर के भी विद्वान लोग व्यवहार काल को नहीं जानते मूर्ख होते हैं बहुत मूर्ख मिलेंगे आपको यहां पर मैंने देखा बड़े बड़े विद्वानों को देखा अल्लानी होती है मेरे को तो एक बहुत बड़े वेदों के विद्वान को देखा नाम नहीं लूंगा मैं घर में गया भोजन करने के लिए अब भोजन तो माताएं बढ़िया बढ़िया बनाती है ये माताजी खिलाया करती थी खीर उसमें काजू पिस्ता बादाम ये किशमिस ये भर भर के जैसे रबड़ी मलाई बना दिया करती थी खूब खिलाती हैं बड़ा रुचिकर लगता है वो तो घी दिया बुरा दिया और देो और दे एक कटोरी खा लिया घी और बुरा दूसरा फिर डलवा लिया अब कहाँ खाया जाए खीर भी थी रोटी भी थी उस व्यक्ति ने बड़ा वेदों का विद्वान बड़ा वेदों का विद्वान गुरुकुल का आचार्य खाने पीने में संयम नहीं और कटोरी भरा हुआ बुरा उसमें डाला हुआ घी और पता नहीं और भी सामान था उसमें हाथ धोए विचार करो आप ऐसे देखे मैंने ऐसे मूर्खों को देखा है मैंने रोटी दी सब्जी दी चावल दिए दाल दिए और दिया वो दिया फिर बाद में ब्रह्मचार्य जी फल खाएंगे हाँ खा लेंगे फल कोई बात फल तो बड़ा अच्छा होता है सात्विक होता है हल्का होता है बढ़िया है फल खाने से जो भोजन सफल होता है पता नहीं क्या क्या बोलेंगे डलवा लिए सेब भी डलवा लिए अंगूर भी डलवा लिए पपीता भी डलवा लिया और पहले का भोजन रखा है पहले अब फल खाने लग गया और फल खा लिया तो रोटी किससे खाई जाए रोटी दाल चावल पर जूठा छोड़ा उसको उसमें हाथ धोया उसने अब समझ में नहीं आती बातें आप हमें गुरु जी स्वामी जी बार बताते जैसा मैं व्यवहार करता हूं वैसा आप ना करो ऐसे मैं आपको कहता हूं जैसा मैं बोलता हूं वैसा आप ना बोलो कितनी बार आपको कितने सुनाते हैं वो जीवन का निर्माण क्या है सदुपयोग नहीं कर रहे हैं जीवन का समय का शक्ति का बल का पूरा सदुपयोग नहीं हो रहा है यह पता नहीं कहां से आक्रमण्यता आ गई समझ में नहीं आई मेरे पसीना निकलता है आपका जब व्यायाम करते हैं तो कभी हाँ जी हाँ जी कितने समय तो व्यायाम करते हैं हाँ जी द्यापक जी एक घंटा पूरा बस ठीक है अब तो आपको कुदाली और कस्सी दे देंगे वहाँ पर एक हैं हाँ जी जोशी जी एक कुदाली और एक कस्सी एक एक फावडानीन को दे देना ठीक है ना और कहें आपको चार रोटी से कम देंगे नहीं ठीक है ना और हर महीने तो लो इनका हर महीने हर सप्ताह तो लो इसका भार हर सप्ताह में आधा आधा किलो भार बढ़ना चाहिए और जिस दिन सत्तर किलो भार हो जाए मुझे बता देना लाल कपड़े में तैयार रख लेता हूँ मैं संन्यास दे देंगे हम हम सत्य सत्यप्रति स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं यहाँ लाकर के शास्त्र जी को लेंगे ना, नाम क्या रखेंगे प्रणमानंद या प्रशांतानंद हैं <laughs> ये तो बात है जी रोका मैंने इनको सन्यास से ये तैयार थे और शाम दे देते दे इनको तैयार मैंने कहा नहीं अभी आप ठहर जाओ और और व्यवहारिक बनो और अच्छे कुशल योग्य बनो आप और बने बने योग्यता आई है लेकिन कुछ बातें व्यवहार की बातें अब वो अब इनके दिमाग में एक उल्टी बात बैठ गई है बता मैं तो खुल्लम खुला कर देता हूँ वो कहता नहीं मुझे व्यवहारिक जीवन में नहीं उतरना है मुझे तो अपना ध्यान और चिंतन और यह अध्ययन अध्यापन करना है बस यहाँ हमारा विरोधाभास है मैं कहता हूँ व्यवहार में भी आप ठीक प्रकार से व्यवहार करो व्यवहार में ठीक नहीं उतरेंगे तो मार खाएंगे आप और आजकल की दुनिया तो बहुत व्यवहारिक हो गई है बहुत व्यवहारिक फॉर्मेलिटी इतनी आ गई है सरल जीवन नहीं रहा स्वामी छत्यपति जीवन नहीं रहा स्वामी सत्यपति इतना सरल जीवन इतना सरल जीवन इतना सरल हमारा भी नहीं है क्या जी माता जी अत्यंत सरल जो मन की बात है कह दिया करते हैं हैं? स्पष्ट, स्पष्ट बात थी इतना आपका नहीं है हमारा भी नहीं है सीखना पड़ेगा आपको व्यवहार की बातें हैं है जी हैं जी स्पष्ट बात ऐसे उनके शिष्य नहीं है स्वामी चतुर्थी के शिष्य नहीं है ऐसे कोई भी हो गई क्या कहा मैंने नोट तो करते हैं मेरी बातों को जब अवसर मिलते हैं तो उल्टा उल्टे जगह तीर नहीं लगा देना कहीं एक वाक्य को उठा करके रख दिया उसने प्रसंग को लिए भी नहीं <laughs> सुन रहे मेरी बात मैंने कह दिया स्वामी सत्यपति के शिष्य जो है ना उतने योग्य नहीं है या उतने सरल नहीं है और उसने जाके कह दिया किसी को मेरे विरोधी को जो स्वामी सत्यपति शिष्य अपने आप को मानता है कि आपके विषय में ताचर आचार्य इससे कहते हैं कि शिष्य उतने सरल नहीं है और अच्छा मेरे विषय में ऐसा कह दिया लड़ा देंगे दादा <laughs> समझ बात ये भाव नहीं है कहने का मेरा जितने उनमें सरलता है स्पष्टता है विनम्रता है उतनी हमारे में सब में नहीं है मेरे में भी बार बार कह रहा हूँ अपने में भी नहीं एक लक्षण है विलक्षण चीजें होती है इसलिए ये चीज सीखो आप भूले ना होने दो व्यवहारिक भूले, बहुत भूले होती है आपसे व्यवहारिक भूले, बहुत भूले होती बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत भूलें होती है ज्यादा कोई काम ही नहीं है दिन भर पूछते नहीं मेरे को बेकार के फोन करते हैं जिनको बताया हमारी परंपरा यह है पत्र के विषय में यह है पत्रिकाओं के विषय में यह अतिथियों के विषय में यह है बाहर जाने के विषय में यह है कार्यों के विषय में यह सब पढ़ा आपका आपको लेकिन अपनी बुद्धि लगाते हैं भूल जाते हैं हमने परंपरा छोड़ी नहीं अब तक तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई व्यवहारिक बातें शांति पाठ करेंगे हो दौहु शांतिर अंतरिक्षम जागर तो मैंने देखा पड़ा चंदे राम है भूल हो गई मेरे से हो यग्र तो दूर मुदीति दैव तदुसुक्त तथरंगम ज्योतिष्योतिरेक तन्मे मन शिवसं कल्पमस्तु येन ्यपशो मनीषिण येणवती विदथशु धीरादूव यक्षम तन शिव संकल्पमस्त यदेतु धृतिश्च योतिरमृत प्रजासु किंचन य तन शिवसकमस्त नेदम भूत भुवनमतमृतेन सर्व य सप्त होता मन शिव संकल्पमस्त यच साम यूंशि यस् प्रतिष्ठभामोत प्रजा तन्मे मन शिव संकल्पमस्त रश्वानि सुषारथिश्वा वनुष्यायन हृत्प्रतिम यदजिम जवेषम ते मन शिव शिवसंकल्पमस्तु ओम शा शाति शाति सर्वेभ्यो नमः सबको सादर नमस्ते एक बात पूछनी थी आपसे हमारे ध्रुवदेव जी एक महीने के लिए लगभग बाहर गए हुए हैं तो यहाँ पर कक्षा लगती थी एक क्रियात्मक योगाभ्यास की तो क्या उसको चलाएं क्या विचार है आपका चलाते हैं तो फिर किसको हमारे एक ब्रह्मचारी हैं ईश्वर जी उनकी इच्छा है और योग्यता भी उसकी तो आपकी इच्छा हो तो आधे घंटे कक्षा लगा सकते हैं आप विचार करना और विचार करके और लगाएं या ना लगाएं और समय कौन सा हो ये भी देख लेना पहले पौड़ लगती थी पौण लगाएं लगाएँ दस लगाएँ सवा दस लगाएं जो भी अनुकूल समय बताना आप सही विचार कर लेना वानपस्थी भी और ब्रह्मचारी भी चलिएगा